इकोनॉमिक्स इन वन लेसन एक बहुत ही स्पेशल बुक है जो इकोनॉमिक्स को एकदम आसान और सिंपल तरीके से समझाती है इस बुक के ऑथर हैं हें हेनरी हेजलिट जिनका नाम इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड में काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है हेजलिट इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत आसान एग्जाम्पल देकर समझाते हैं इसलिए उनकी बात सुनकर कोई भी इकोनॉमिक्स की असली सोच को समझ सकता है यह बुक एक सिंगल इम्पॉर्टेंट लेसन पर बेस्ड है कि जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिसी इकोनॉमिक डिसीजन लेती है तो सिर्फ उस डिसीजन के शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट और सभी लोगों पर होने वाले इफेक्ट्स को भी देखना जरूरी है बताते हैं कि कैसे पॉलिटिशियंस शॉर्ट टर्म फायदों को देख कर लेते हैं जिससे इकॉनमी में आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हेजलिट की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्लियरली समझाया है कि इन्फ्लेशन अनइंप्लॉयमेंट, टैक्सेस सब्सिडीज और बाकी सब पॉलिसीज एक्चुअली कैसे काम करती हैं और यह हमें क्यों समझना जरूरी है ये भी अगर आप इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है और क्यों होता है तो हेजलेट की इकोनॉमिक्स इन वन लेसन इससे बेटर बुक शायद नहीं है ये बुक इकोनॉमिक्स की गलत सोचों और मिथ्स को दूर करती है और आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसिस को डीपली समझा जाए तो आइए इस बुक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं, और इसका रीजन है सेल्फ इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म सोच हर ग्रुप अपने फायदे की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है चाहे वो दूसरे ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाए ये लोग अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए बेस्ट माइंड्स को हायर कर लेते हैं और पब्लिक को कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर लोग किसी पॉलिसी के तुरंत असर पर ही फोकस करते हैं और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को इग्नोर कर देते हैं यह सबसे बड़ी गलती है अच्छा इकोनॉमिस्ट हर एंगल से सोचता है जबकि बुरा इकोनॉमिस्ट सिर्फ तुरंत वाले असर पर ध्यान देता है जैसे हर कोई जानता है कि ज्यादा मीठा खाने से हेल्थ खराब होती है या ज्यादा दारू पीने से अगले दिन ओवर होगा वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है लेकिन पब्लिक इकोनॉमिक्स में ये सिंपल बात लोग भूल जाते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बजाय आज खर्च करने की सलाह देते हैं और कहते हैं लॉन्ग रन में हम सब मर चुके होंगे ये खोखली सोच है और इसका नतीजा है कि आज हम उन पुरानी पॉलिसीज़ के बुरे असर को भुगत रहे हैं इकोनॉमिक्स का असली आर्ट है किसी पॉलिसी के तुरंत और लॉन्ग टर्म दोनों असरों को देखना और हर ग्रुप पर उसके इंपैक्ट को समझना आज के टाइम में ज्यादातर इकोनॉमिक गलतियां इस वजह से होती है कि लोग किसी एक्ट या प्रपोजल के सिर्फ तुरंत वाले असर पे या सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पर असर पर फोकस करते हैं बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं कभी कभी इसका उल्टा भी होता है जब सिर्फ लॉन्ग टर्म असर पर और कम्युनिटी के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते थे इस अप्रोच से तुरंत नुकसान झेलने वाले ग्रुप्स की तरफ थोड़ी बेपरवाहि सी हो जाती है लेकिन आज कल गलती कम लोग करते हैं और वो भी मेनली प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स। आजकल ज्यादा कॉमन गलती ये है कि शॉर्ट टर्म असर और स्पेशल ग्रुप्स पर फोकस करना और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को इग्नोर कर देना नए इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये उनकी नई और रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है पर असल में वो पुराने मर्केंटलिज्मी गलतियां ही रिपीट कर रहे हैं यह शॉर्ट टर्म को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के असर को देखते ही नहीं है और इसी वजह से उनकी सोच पुरानी और रिएक्शनरी हो जाती है एक और प्रॉब्लम यह है कि बुरे इकोनॉमिस्ट अपनी गलत बात को पब्लिक में अच्छी तरीके से रखते हैं क्योंकि वो सिर्फ आधा सच बताते हैं वो सिर्फ तुरंत वाले असर या किसी एक ग्रुप के ऊपर असर की बात करते हैं इसलिए वो सही लगने लगते हैं अच्छे इकोनॉमिस्ट पूरा सच बताने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा लंबा और बोरिंग लगता है इसलिए लोग ध्यान नहीं देते बुरे इकोनॉमिस्ट ऑडियंस की इस इंटेलेक्चुअल वीकनेस का फायदा उठाने के लिए उनको ये समझा देते हैं कि पुराने आइडिया जैसे क्लासिसिज्म या लेजरफेयर को इग्नोर करना ही सही है यह प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा एग्जाम्पल्स से ही बेसिक्स से कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा जा सकता है और गलतियों को पकड़ा जा सकता है एक लड़का एक बेकर की शॉप की खिड़की पर ईंट मारकर उसका शीशा तोड़ देता है बेकर गुस्से में बाहर आता है लेकिन लड़का भाग चुका होता है लोग इकट्ठा हो जाते हैं और टूटे हुए शीशे को देखकर सोचने लगते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि इस मुसीबत में भी एक अच्छी बात है अब किसी ग्लास वाला यानी ग्लेजियर को काम मिलेगा लोग सोचने लगते हैं कि नया ग्लास लगाने में कितना पैसा लगेगा ढाई डॉलर अगर शीशे कभी टूटे ही ना तो ग्लास बिजनेस का क्या होगा और यही साइकिल आगे बढ़ने लगती है ग्लेजियर को पैसा मिलेगा वो पैसा दूसरे दुकानदारों के पास जाएगा और ऐसे ही पैसे का घूमना चलता रहेगा ऐसा लगता है जैसे लड़का जो तोड़फोड़ कर रहा था असल में समाज के लिए फायदे का काम कर रहा हो लेकिन अगर थोड़ा और सोचा जाए तो सच ये है कि ग्लेजियर को फायदा तो जरूरी है लेकिन बेकर को नुकसान हो गया बेकर को वो 250 सौ डॉलर नई खिड़की पर खर्च करने पड़ेंगे जो वो पहले एक नई सूट खरीदने के लिए रख रहा था अब बेकर के पास एक नई खिड़की तो है लेकिन सूट नहीं मतलब बेकर की कम्युनिटी में एक नई सूट नहीं आई जो आ सकती थी ग्लेजियर को जो काम मिला वो टेलर के काम के बदले में मिला ऐसा नहीं है कि कोई नई नौकरी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हुई है लोग सिर्फ बेकर और ग्लेजियर के बीच के असर को देख रहे हैं लेकिन जो टेलर की कमी हुई वो उन्हें नजर नहीं आई क्योंकि सूट अब बनेगा ही नहीं लोग सिर्फ तुरंत दिखता हुआ असर देखते हैं लेकिन जो पॉसिबिलिटीज चली गईं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं डिस्ट्रक्शन को इकोनॉमिक फायदा समझने की सोच एक बड़ी गलत है ब्रोकन विंडो फेलेसी की तरह ये गलत फहमी अलग अलग, अलग रूप में दिखाई देती है वॉर या किसी बड़े विनाश को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रूप में दिखाना कॉमन है लोग सोचते हैं कि वॉर के बाद नए घर नए फैक्ट्रीज और नए प्रोडक्ट्स बनाने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है यूरोप में वर्ल्ड वॉर दो के बाद तो खुशी से ये गिनने लगे कि कितने घर टूट गए और अब उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा जैसे यह एक इकोनॉमिक एक एक अपॉर्चुनिटी हो लेकिन लेकिन असल में यह ब्रोकन विंडो फैलिसी का ही एक बड़ा वर्जन है डिस्ट्रक्शन से सिर्फ जरूरतें बढ़ती हैं, पर डिमांड नहीं क्योंकि डिमांड के लिए परचेजिंग पावर चाहिए जो डिस्ट्रक्शन के साथ कम हो जाती है लोग जब वॉर के बाद नए फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट को फायदा के रूप में देखते हैं तो वह भूल जाते हैं कि नए प्लांट्स तभी फायदेमंद होते हैं जब पुराने प्लांट अपने आप ही आउटडेटेड या बेकार हो गए गया कोई भी समझदार इंसान अपने पुराने और ठीक ठाक चल रहे फैक्ट्रीज को सिर्फ नए लगाने के लिए तोड़ता नहीं है वॉर से फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय होने से सिर्फ नुकसान होता है जब तक कि वो पहले से ही आउटडेटेड न हो वार्स से आई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हर जगह प्रोडक्टिव नहीं होती और एक्यूमुलेटेड कैपिटल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है लोग मनी इल्यूजन में भी फंस जाते हैं जब वॉर के बाद इन्फ्लेशन से प्राइसेस और वेजेस बढ़ जाते हैं तो तुहे लगता है कि उनके पास ज्यादा पैसा है जबकि असली टर्म्स में उनके पास चीजें कम होती हैं रियल बाइंग पावर तभी खत्म होती है जब प्रोडक्टिव पावर खत्म हो जाती है चाहे पैसा कितना भी बढ़ जाए जर्मन और जैपनीज इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ को भी लोग वॉर के नुकसान से फायदा समझने लगते हैं पर असल में उन्होंने बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी इसलिए वो आगे बढ़े डिस्ट्रक्शन को इकोनॉमिक फायदा समझना गलत है अगर डिस्ट्रक्शन इतना ही बेनिफिशियल होता तो लोग अपने घर फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट को जानबूझकर क्यों नहीं तोड़ते असल बात ये है कि डिस्ट्रक्शन हमेशा नुकसान हिलाता है चाहे उसके बाद रिकवरी प्रोसेस कितना भी इम्प्रेसिव दिखे वॉर के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि लोग नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं ना किस लिए कि डिस्ट्रक्शन ने कुछ फायदा पहुंचाया नुकसान चाहे पर्सनल हो या नेशनल कभी भी फायदा नहीं होता गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन समझना भी एक बड़ी गलतफहमी है लोग सोचते हैं कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री स्लो हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सब ठीक हो जाएगा ये सोचना कि गवर्नमेंट बिना टैक्स लिए बस खर्च करती रहेगी ये गलत है हर गवर्नमेंट खर्च आखिरकार टैक्स से ही कवर करती है चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन के थ्रू पब्लिक वर्क्स जैसे ब्रिजेस रोड्स या पब्लिक हाउसिंग को जरूरी सर्विसेस के लिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है पर जब उन्हें बस इंप्लॉयमेंट देने के बहाने बनाया जाता है तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब एक ब्रिज बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर तो लोग सिर्फ उस ब्रिज पर काम करते हुए मजदूरों को देखकर सोचते हैं कि नई जॉब्स क्रिएट हो गई लेकिन वो नहीं देखते कि बनाने के लिए जो पे किया गया, उससे प्राइवेट सेक्टर की जॉब कम हो गई अगर ब्रिज पर दस मिलियन डॉलर लगे तो टैक्स पेयर्स के पास वो पैसा नहीं रहा जो वो दूसरी चीजों पर खर्च कर सकते थे जैसे कार्स गैजेट्स या कपड़े मतलब एक जॉब क्रिएट हुई तो दूसरी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई ऐसे ही पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने और वेल्थ बढ़ाने का जरिया बताया जाता है लेकिन असल में जो टैक्स से पैसा आता है वो उन प्राइवेट घरों वॉशिंग मशीन्स और गैजेट्स में लगता है जो लोग अपनी मर्जी से खरीदते मतलब पब्लिक हाउसिंग के नाम पर एक तरफ जॉब बढ़ी तो दूसरी तरफ उतनी ही जॉब गायब हो गई बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे टीवी यानी वैली अथॉरिटी इसको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के नाम पर दिखाया जाता है दरअसल में उसमें भी वही प्रॉब्लम है जो पैसा एक रीजन में लगाया गया वो दूसरे रीजन से आया मतलब एक जगह डेवलपमेंट हुई तो दूसरी जगह उतनी ही कम हो गई गवर्नमेंट इस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने में इंप्रेसिव लगते हैं पर उनके पीछे जो जॉब्स और वेल्थ सेक्रीफाइस हुई वो आंखों से दूर रह जाती है गवर्नमेंट स्पेंडर्स अक्सर वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स को भी जस्टिफाई करते हैं बस इसलिए क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट करते हैं लेकिन यह समझने की जरूरत है कि जो पैसा टैक्स पेयर्स से लिया गया वो अगर उनके हाथ में रहता तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर चीजों पर खर्च करते मतलब पब्लिक स्पेंडिंग के बहाने से जो वेल्थ और वेलफेयर जनरेट होती है वो असल में टैक्स पेयर्स की खुद के डिसीजन के मुकाबले कम होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से वेल्थ क्रिएट करना उतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट बस एक पॉकेट से पैसा निकालकर दूसरी पॉकेट में डाल रही है जैसे एक बड़े कॉरपोरेशन में पैसा इधर से उधर करना लेकिन असल में यह पैसा ए से लेकर बी को देना होता है गवर्नमेंट स्पेंडर्स हमेशा बी के फायदों पर जोर देते हैं लेकिन ए पर पड़ने वाले असर को भूल जाते हैं इनकम टैक्स सब पर बराबर नहीं लगता आमतौर पर ज्यादा टैक्स कम लोगों पर लगता है और अलग अलग तरीके के टैक्सेस भी ऐड होते हैं ये टैक्सेस उन लोगों की प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की इच्छा को कम कर देते हैं जैसे अगर एक कंपनी को हर डॉलर लूज करने पर पूरा लॉस सहना पड़े और प्रॉफिट में सिर्फ 52 सेंट्स मिले तो वो रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगी नई कंपनीज खुलने की संभावनाएं कम होती हैं और पुराने इंप्लॉयर्स भी नई जॉब्स देने में कॉशियस हो जाते हैं इसका नतीजा यह होता है कि कंज्यूमर्स को बेहतर और सस्ते प्रोडक्ट्स मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं और असल में वेजेस भी उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़ सकती थी जब पर्सनल इनकम पर भी 50 परसेंट साठ परसेंट या 70 परसेंट टैक्स लगता है तो लोग सोचते हैं कि पूरे साल में छह आठ या नौ महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ तीन चार या छह महीने अपने लिए अगर लॉस पर पूरा नुकसान हो और प्रॉफिट पर सिर्फ थोड़ा हिस्सा मिले तो लोग रिस्क लेने से डरते हैं इसके अलावा नए इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी कम बनता है क्योंकि वो टैक्स के थ्रू खत्म हो जाता है इस वजह से प्राइवेट जॉब्स क्रिएट होने की संभावनाएं कम हो जाती है और नई बिजनेस आइडियाज भी ठंडे पड़ जाते हैं एक सर्टेन लेवल तक टैक्स जरूरी है गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए और रीजनेबल टैक्सेस से प्रोडक्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता लेकिन जब टैक्सेस नेशनल इनकम का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं तो प्राइवेट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर नेगेटिव असर पड़ता है जब टैक्स बर्डन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे टैक्सेस बनाना जो प्रोडक्शन को न रोके लगभग नामुमकिन हो जाते हैं गवर्नमेंट का बिजनेस को क्रेडिट देना या प्राइवेट लोन्स को गारंटी करना अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये इंकरेजमेंट देखने में अच्छा लगता है पर असल में यह प्रोडक्शन को डाइवर्ट करता है गवर्नमेंट क्रेडिट को आसान बनाकर लोगों को लगता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा लेकिन असल में ये प्राइवेट क्रेडिट की जगह लेता है और रिस्क मैनेजमेंट को कमजोर बनाता है सरकार अक्सर फार्मर्स के लिए ज्यादा क्रेडिट देने की बात करती है क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट लेंडिंग एजेंसीज़ जैसे बैंक्स या मोर्टगेज कंपनीज एडिक्वेट क्रेडिट नहीं दे रही कभी लॉन्ग टर्म क्रेडिट की कमी बताते हैं कभी शॉर्ट टर्म कभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का बहाना असल प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट बस उन फार्मर्स को क्रेडिट देती है जो प्राइवेट एजेंसी से नहीं मिल सकती मतलब गवर्नमेंट रिस्की बॉरवर्स को भी पैसा देती है जो प्राइवेट लेंडर्स अवॉइड करते हैं प्राइवेट क्रेडिट में रिस्क उन लोगों का होता है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जैसे बैंकर्स या लेंडर्स अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो प्राइवेट लेंडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए वो बोरवर्स की क्रेडिबिलिटी और उनके एसेट्स पर ध्यान देते हैं लेकिन गवर्नमेंट लोन्स में टैक्स पेयर्स का पैसा लगा होता है इसलिए रिस्क का मैनेजमेंट ढीला पड़ जाता है बहुत बार गवर्नमेंट बोरवर्स को लोन देती है जो पुअर क्रेडिट हिस्ट्री वाले होते हैं या जो रिस्क बिजनेस में है क्रेडिट असल में पैसा नहीं बल्कि कैपिटल होता है एक फार्मर के पास ट्रैक्टर या फार्म है तो वो उस कैपिटल के बेस पर लोन ले सकता है लेकिन जब गवर्नमेंट बी को क्रेडिट देती है जो प्राइवेट लेंडर से नहीं मिलता तो असल में वो ए को उस अपॉर्चुनिटी से वंचित कर देती है जो एक्चुअली क्रेडिट वर्दी था इस तरीके से गवर्नमेंट इनइफिशियंट बॉरवर्स को प्रमोट करती है जबकि इफिशियंट बॉरवर्स को पीछे कर देती है अगर भी को फार्म मिल गया तो इसका मतलब ए उस फार्म से वंचित हो गया गवर्नमेंट के इस इंटरफेरेंस से मार्केट में फार्म प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं इसका नतीजा ये होता है कि टोटल वेल्थ में कोई इंक्रीज नहीं होता बल्कि कम प्रोडक्शन लोगों के हाथ में रिसोर्सेस चले जाते हैं इसलिए गवर्नमेंट क्रेडिट असल में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की जगह उसको डिप्रेस करती है क्योंकि रिसोर्सेस सही जगह नहीं लगते गवर्नमेंट का बिजनेस को क्रेडिट या लोन गारंटी देना भी रिस्की है अगर कहा जाता है कि गवर्नमेंट उन रिस्क को उठा ले जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बड़े हैं मतलब ब्यूरोक्रैट्स टैक्सपेयर्स के पैसों से वो रिस्क ले जो कोई अपने पैसों से लेना नहीं चाहता यह पॉलिसी फेवरेटिजम करप्शन और स्कैंडल्स को बढ़ावा देती है अगर गवर्नमेंट रिस्क ले रही है तो प्रॉफिट भी उसी को मिलना चाहिए लेकिन यहां प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रॉफिट रख लेते हैं और टैक्स पेयर्स को रिस्क उठाने के लिए मजबूर किया जाता है प्राइवेट लेंडर्स अपने पैसों को रिस्की प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाते क्योंकि उनका अपना लॉस होता है वो बोरवर्स को केयरफुलेक्ट करते हैं जो जेन्यबल और ट्रस्ट लगते हैं लेकिन गवर्नमेंट लोन टैक्स पेयर्स के पैसों से दिए जाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट में उतनी शक्ति नहीं होती प्राइवेट लेंडर्स अगर गलत डिसीजन ले लें तो वो अपना पैसा खो देते हैं और मार्केट में उनकी जगह नहीं बनती लेकिन गवर्नमेंट लेंडर्स पर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते इसलिए वो रिलैक्स्ड होते हैं प्राइवेट लोन्स में पैसा सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगता है जो मार्केट की डिमांड पूरी करते हैं जबकि गवर्नमेंट लोन्स में इम्प्लॉयमेंट या वेग इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर पैसा उड़ाया जाता है गवर्नमेंट लोन्स में पैसा इनइफिशियंट और रिस्की बॉरवर्स के हाथ में चला जाता है जबकि प्राइवेट लोन्स में ज्यादा प्रोडक्टिव लोगों को पैसा मिलता है असल प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट क्रेडिट बी को तो देती है लेकिन ए को उस अपॉर्चुनिटी से वंचित कर देती है जो एक्चुअली में उसका हक था ऐसा करने से कम्युनिटी में वेल्थ बढ़ने की जगह कम हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेस सही हाथों में नहीं पहुंचते गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स भी डायरेक्ट लोन्स की तरह प्रॉब्लमेटिक होते हैं ये लो डाउन पेमेंट या जीरो डाउन पेमेंट पर मिलते हैं जो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ा देते हैं इस वजह से लोग वो घर खरीद लेते हैं जो वो असल में अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे लोन्स हाउसिंग मार्केट में ओवर सप्लाई क्रिएट करते हैं जो बिल्डिंग कॉस्ट को ऊपर ले जाता है और इंडस्ट्री में ओवर एक्सपेंशन का रिस्क बना देता है गवर्नमेंट सब्सिडीज भी एड के नाम पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जो पैसा गवर्नमेंट बिजनेस को देती है वो असल में दूसरे बिजनेसेस से टैक्स के रूप में लिया जाता है मतलब सक्सेसफुल बिजनेसेस से पैसा लेकर अनप्रोडक्टिव बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म में ये बिजनेस को बचाने जैसा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल नहीं होता इस तरह गवर्नमेंट की एड असल में बिजनेस और प्रोडक्शन को सस्टेन करने की बजाय डिस्टॉ करती है मशीन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ये सोच एक पुरानी और गलत, है। है जब ही बढ़ता है, लोग मशीन्स को दोष देने लगते हैं आज भी कई लेबर यूनियंस इसी बिलीफ पर अपनी प्रैक्टिसेस बनाते हैं और पब्लिक भी उनकी बात को सही मान लेती है अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर मशीन असल में जॉब खत्म कर रही होती तो पुराने समय से लेकर अब तक हर नए इन्वेंशन के साथ अनुप्लॉयमेंट बढ़ता ही जाता एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफन में बताया था कि बिना मशीन के एक वर्कर दिन में एक पिन भी मुश्किल से बना पाता था लेकिन मशीन के साथ वो 4,800 हजार बना लेता था अगर मशीन सिर्फ जॉब्स खत्म कर रही होती तो नाइनटी नाइन हो जानी चाहिए थी पर असल में ऐसा नहीं हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान भी मशीन्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए जैसे स्टॉकिंग इंडस्ट्री में नए मशीन्स को तोड़ दिया गया लोगों को लगा कि ये मशीन उनकी जॉब्स खा जाएंगी लेकिन कुछ सालों बाद वही इंडस्ट्री में इंप्लॉयमेंट कई गुना बढ़ गया आर्कराइट की कॉटन स्पिनिंग मशीन ने भी शुरू में लोगों को डरा दिया था पर थोड़े समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स की संख्या चार बढ़ गई इसका मतलब यह है कि मशीन्स जॉब्स खत्म नहीं करती बल्कि प्रोडक्शन बढ़ाकर नए जॉब्स क्रिएट करती हैं हिस्ट्री में हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए पर असल में लॉन्ग टर्म में उन्होंने इम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है लेकिन लोग हमेशा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखकर मशीन्स को ब्लेम करते हैं डिप्रेशन के टाइम भी मशीन्स को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दोषी माना गया 1932 में टेक्नोक्रेट्स नाम के ग्रुप ने भी मशीन्स को जॉब्स खत्म करने वाला बताया पर उनके आइडियाज़ को बाद में गलत साबित किया गया लेबर यूनियंस आज भी कई जगह मशीन्स के अगेंस्ट अपने रूल्स बनाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल यूनियन प्लंबिंग यूनियन और इवन थिएटर्स में भी मेक वर्क प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है ऑटोमेशन के आने पर भी ये सोच बनी कि यह जॉब्स खत्म कर देंगी जबकि असल में यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक नया रूप था लोग सोचते हैं कि यह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर सेविंग मशीन्स जॉब्स कम करेंगे पर असल में यह सोच गलत है अगर मशीन्स से जॉब्स कम होते तो बैकवर्ड और इनफिशियंट मेथड ही सही माने जाते मशीन्स असल में जॉब्स खत्म नहीं करती बल्कि इफिशियंसी बढ़ाकर नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं यह सोच कि मशीन से सिर्फ नुकसान होता है असल में समस्या को समझने की कमी को दर्शाता है मशीन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है यह सोच पुरानी और गलत है अगर यह सच होता तो हर नए इन्वेंशन के साथ जॉब्स कम होती और आज सब लोग बेरोजगार होते हर कोई अपनी लाइफ में अपनी मेहनत कम करने और काम को इफिशियंट बनाने की कोशिश करता है चाहे वो एम्प्लॉयर हो या वर्कर अगर मशीन से जॉब्स खत्म होते तो हमें पुराने प्रीमेटिव मेथड्स पर ही रुक जाना चाहिए था एक एग्जांपल लेते हैं एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एक ऐसी मशीन लगाता है जो ओवर बनाने में आधा टाइम लेती है पहले तो लगता है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गई क्योंकि आधी लेबर फोर्स को निकाल दिया गया लेकिन वो मशीन बनाने में भी लेबर लगी थी तो कुछ जॉब्स वहां क्रिएट मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट तीन तरीकों से यूज हो सकता है पहला नए मशीन्स में इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाने में दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके और अपने पर्सनल कंजम्पन में इन तीनों केसेस में जॉब्स बढ़ती हैं जैसे जैसे मशीन्स कॉमन होती हैं प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है और प्राइजेस गिर जाती हैं ओवर सस्ते हो जाते हैं ज्यादा लोग खरीदने लगते हैं और प्रोडक्शन बढ़ने से वापस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है अगर डिमांड उतनी ही रहे तो भी जो पैसा बच गया वो दूसरी चीजों पर खर्च होता है जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज में जॉब्स बनती हैं मतलब मशीन्स जॉब्स खत्म नहीं करती बल्कि नए जॉब्स क्रिएट करती हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती हैं मशीन सिर्फ लेबर सेविंग नहीं होती कुछ मशीन्स क्वालिटी बढ़ाती है जैसे नाइलन या प्लास्टिक और कुछ नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं जैसे एक्सरे मशीन्स टीवी सेट्स और कंप्यूटर्स कुछ मशीन्स ऐसे काम भी करती हैं जो इंसान डायरेक्टली नहीं कर सकते जैसे एयरप्लेन्स या टेलीफोन्स हाँ मशीन्स के आने से शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों की जॉब्स चली जाती है जैसे कोई पुराना स्किल्ड वर्कर अपने स्किल के ऑब्सोलेट होने पर नई स्किल सीखने को मजबूर हो जाता है ये लोगों के लिए पर्सनल ट्रेजेडी हो सकती है पर सामाजिक तौर पर मशीन्स हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी और इंप्लॉयमेंट को बढ़ाती हैं। सोल्यूशन यह नहीं कि मशीन्स को ब्लेम करें बल्कि इम्पैक्टेड लोगों को नई स्किल्स सिखाने पर फोकस करें मशीन से असल में प्रोडक्शन बढ़ता है प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं और लोगों की खरीद शक्ति भी बढ़ती है इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से असल में जॉब्स खत्म नहीं होते बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज और नए जॉब्स क्रिएट होती हैं इसलिए मशीन्स को जॉब खत्म करने वाला नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने वाला समझना चाहिए Spread the work schemes. इसका बेसिक है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके ये गलत सोच इस एजम्पन पर बेस्ड है कि दुनिया में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है अगर हम उसको ज्यादा लोगों में बांट देंगे तो सबको काम मिल जाएगा इसलिए यूनियंस मिनट सब डिवीजन ऑफ लेबर पर जोर देती हैं। जैसे बिल्डिंग ट्रेड्स में एक ब्रिक लेयर सिर्फ ईट लगाएगा स्टोन मिशन सिर्फ पत्थर यूज करेगा इलेक्ट्रीशियन सिर्फ वायरिंग करेगा और छोटी से छोटी चीजों के लिए अलग वर्कर इस एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर से यह होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और आउटपुट कम हो जाता है एक घर मालिक को बाथरूम लीक ठीक करवाने के लिए प्लंबर और टाइल सेटर दोनों को बुलाना पड़ता है जो अननेसेसरी खर्चा है उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो दूसरी चीजों पर खर्च हो सकता है जैसे एक नई स्वेटर जो अब वो नहीं खरीदेगा इसलिए ओवरऑल नेशनल वेल्थ में भी कमी हो जाती है एक और पॉपुलर स्प्रेड द वर्क स्कीम है वर्किंग आवर्स कम करना यूनियंस और लेजिस्लेटर सोचते हैं कि अगर हफ्ते में 40 घंटे की जगह 30 घंटे काम करवाएंगे तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी लेकिन अगर आवरली वेज रेट वही रहे तो बस ज्यादा लोग कम घंटे काम करेंगे और ओवरऑल प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं होगा दूसरा प्रपोजल है कि वर्किंग आवर्स कम करने के साथ आवरली वेजेस भी बढ़ा दी जाए ताकि वीकली सैलरी सेम रहे इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और इन कंपनीज बंद हो जाती है इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता है अगर इस इंक्रीज को मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन किया जाए तो असल में रियल वेज फिर से पहले जैसे ही हो जाता है और इसका कोई फायदा नहीं होता यह सब स्कीम्स एक ही गलत फहमी पर बेस्ड है कि दुनिया में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क है असल में जब तक ह्यूमन नीड्स और विशेष पूरी नहीं होती तब तक काम खत्म नहीं होता एफिशिएंसी बढ़ाकर जॉब्स खत्म नहीं होते बल्कि नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट होते हैं जो नई जॉब्स लेकर आते हैं काम को आर्टिफिशियल तरीके से बांटने की जगह प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर ध्यान देना चाहिए जब वॉर के बाद ट्रूप्स को वापस बुलाने की बात होती है तो अक्सर लोग डरते हैं कि इतने सारे सिपाही को वापस आने पर जॉब्स नहीं मिलेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेकिन असल में लोग इस प्रोसेस को सिर्फ एक पहलू को देखते हैं जब सिपाही को वापस बुलाया जाता है तो सरकार उनको सपोर्ट करना बंद कर देती है और टैक्स पेयर्स के पास वो पैसा वापस आ जाता है जो पहले सिपाहियों पर खर्च होता रहा मतलब सिविलियंस के पास ज्यादा पैसा आता है जो नए गुड्स और सर्विसेस पर खर्च करते हैं इससे सिविलियन डिमांड बढ़ती है और नए जॉब्स क्रिएट होते हैं अगर सिपाहियों को अनबैलेंस्ड बजट यानी डिफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू सपोर्ट किया गया हो तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती है लेकिन उस केस में भी बजट डिफिसिट को मेंटेन करने के लिए टैक्स कम कर सकते हैं सोल्जर्स वापस आने के बाद सिर्फ बेरोजगार नहीं होते बल्कि वो अपने आप को सेल्फ सपोर्टिंग सिविलियंस के रूप में स्टेब्लिश कर लेते हैं यही लॉजिक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रैट पर भी लागू होता है जब एक्स्ट्रा और अननेसेसरी ऑफिशियल्स को हटा दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा और इकॉनमी गिर जाएगी लेकिन असल में टैक्स पेयर्स के पास ज्यादा पैसा आएगा जो पहले उन ऑफिशियल्स को सपोर्ट करने में लग रहा था वॉशिंगटन जैसे शहरों में बिजनेस कम हो सकते हैं पर दूसरे टाउन्स में ज्यादा शॉप्स और बिजनेस खोलेंगे जब अननेसेसरी ब्यूरोक्रेट्स प्राइवेट जॉब्स लेने पर मजबूर होते हैं तो वो प्रोडक्टिव काम करने लगते हैं और उनके साथ साथ इकोनॉमी भी ग्रो करती है लेकिन अगर वो बस गवर्नमेंट पे रोल पर बैठे रहें, तो असल में टैक्स पेयर्स के पैसों से उनको सपोर्ट किया जा रहा होता है बिना किसी प्रोडक्टिव आउटपुट के एक नेशन का असली इकोनॉमिक गोल मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है ना कि बस फुल एम्प्लॉयमेंट पाना ज़्यादा आउटपुट कम एफर्ट में लाना प्रोग्रेस की निशानी है इंसान ने मशीन्स टूल्स और ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स इसी वजह से डेवलप किए ताकि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिल सके प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में फुल इंप्लॉयमेंट तो अपने आप आ जाती है लेकिन अगर बस फुल एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाए बिना प्रोडक्शन को देखे तो गलत नतीजे मिलते हैं टैरिफ्स को भी अक्सर देश की इकोनॉमी और लोकल जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है लेकिन असल में टैरिफ्स लोकल प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली सपोर्ट करते हैं और कंज्यूमर्स पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं एडम स्मिथ ने यह बात बहुत पहले समझा दी कि अगर हर किसी को वही चीज खरीदनी चाहिए जो सस्ती मिले चाहे वो किसी भी देश में बनी हो जैसे एक टेलर अपने शूज बनाने के बजाय शू मेकर से खरीदता है वैसे ही एक देश को भी वही प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना चाहिए जो दूसरे देश में सस्ता मिलता है एक एग्जाम्पल लेते हैं एक अमेरिकन स्वेटर मैन्युफैक्चरर सरकार के पास जाकर बोलता है कि अगर ब्रिटिश स्वेटर्स पर टैरिफ न लगाया गया तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि ब्रिटिश स्वेटर्स पच्चीस डॉलर में मिल रहे हैं जबकि उसके स्वेटर्स तीस डॉलर के है अगर टेरिफ हटा दिया गया तो उसके हजार वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे यह आर्गूमेंट सुनकर लॉ मेकर्स को लगता है कि टेरिफ हटाना गलत होगा लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरर और उसके वर्कर्स पर फोकस कर रहे हैं लेकिन कंज्यूमर्स पर पड़ने वाले पॉजिटिव असर को इग्नोर कर रहे हैं जब टेरिफ हटाया जाता है तो स्वेटर सस्ते हो जाते हैं और कंज्यूमर के पास पांच डॉलर बचते हैं जो वो किसी और चीज पर खर्च कर सकता है मतलब एक तरफ स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे इंडस्ट्रीज में नए जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। और जब ब्रिटिश स्वेटर्स अमेरिका में बिकेंगे तो ब्रिटिश लोग डॉलर अर्न करेंगे जिससे वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे वॉशिंग मशीन या एयरक्राफ्ट खरीदेंगे इस तरह से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशियसी दोनों देशों में इंप्रूव होती है अगर पहले से कोई टैरिफ नहीं होता और नई इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए टैरिफ लगाया जाता तो भी कंज्यूमर को हर स्वेटर पर पांच डॉलर से एक्स्ट्रा देना पड़ता यह सब्सिडी असल में दूसरे इंडस्ट्रीज से पैसा लाकर नई इंडस्ट्रीज में लगाने जैसा है मतलब स्वेटर इंडस्ट्री के पचास हजार लोग तो इंप्लॉयड हो जाते लेकिन दूसरे पचास लोग किसी और इंडस्ट्री में जॉब खो देते टेरिफ से जो नए जॉब क्रिएट होते हैं वो इजीली दिखाई देते हैं पर जो दूसरे इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली नजर नहीं आते इसलिए लोगों को लगता है कि नई इंडस्ट्रीज से सिर्फ फायदा ही हो रहा है जबकि असल में ओवरऑल इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फ्री ट्रेड असल में कंज्यूमर को सस्ती चीजें दिलाता है और ओवरऑल प्रोडक्शन और एफिशेंसी को बढ़ाता है जबकि टेरिफ सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज को कमजोर बनाते हैं टेरिफ असल में वेजेस नहीं बढ़ाते बल्कि प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं एक अमेरिकन स्वेटर मैन्युफैक्चरर के केस में देखें तो अगर टैरिफ लगा के उसकी इंडस्ट्री को बचा भी लिया तो भी वेजेस में कोई नेट इंक्रीज नहीं होता टैरिफ से कंज्यूमर को स्वेटर के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है जो दूसरी चीजों पर खर्च नहीं हो पाता मतलब एक इंडस्ट्री को बचाने के चक्कर में दूसरी इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है टेरिफ से असल प्रॉब्लम यह है कि इन इफिशियंट काम में लग जाते हैं जो लेबर और कैपिटल इफिशियंट इंडस्ट्रीज में लगनी चाहिए थी वो कम इफिशियंट इंडस्ट्रीज में लग जाती है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका कम हो जाता है। क्योंकि उन्हें प्रोटेक्टेड गुड्स के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है टेरिफ से कुछ इंडस्ट्रीज के वेजेस टेम्पोरेली बंद हो जाते हैं लेकिन ओवरऑल रियल वेजेस और परचेजिंग पावर कम हो जाती है इंपोर्ट कोटाज एक्सचेंज कंट्रोल्स या बायलेटरल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी असल में टेरिफ जैसे ही नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार तो इनसे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। टैरिफ्स या ट्रेड बैरियर्स लगाने से शॉर्ट टर्म में कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी इन और कंज्यूमर्स फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक देश के एक्सपोर्ट्स तभी पॉसिबल हैं जब वो दूसरे देश से इम्पोर्ट भी करे लेकिन अक्सर देशों में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने और इम्पोर्ट्स को रोकने की सोच देखी जाती है जो असल में लॉजिकली गलत है जब हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं तो इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट की इनकम से ही इम्पोर्ट की पेमेंट होती है अगर हम इम्पोर्ट्स को कम करते हैं तो एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि फॉरन बायर्स के पास हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं होता एक अमेरिकन एक्सपोर्टर ब्रिटिश इंपोर्टर को स्वेटर बेचता है और पाउंड्स में पेमेंट लेता है लेकिन उस पाउंड्स का अमेरिका में कोई यूज नहीं है तो या तो वो पाउंड्स को किसी अमेरिकन इंपोर्टर को बेच देगा जो ब्रिटिश गुड्स खरीदना चाहता है या खुद ब्रिटिश गुड्स खरीदेगा मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू तभी कम्प्लीट होती है जब वो इम्पोर्ट से बैलेंस हो लोग जब डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं तो समझ में आता है कि बेचने के लिए खरीदना भी पड़ता है लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है गवर्नमेंट अक्सर फॉरेन लोन्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने का तरीका मानती है चाहे वो लोन फ्री पे हो या ना हो लेकिन अगर लोन्स वापस नहीं मिलते तो असल में वो गुड्स देने के बराबर ही है जो देश को अमीर नहीं बल्कि गरीब बनाता है प्राइवेट कंपनीज को अपने रिस्क पर फॉरेन लोन्स देना चाहिए पर गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसे बेड लोन्स या सब्सिडीज सिर्फ नेशनल लॉस बढ़ाते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी असल में फॉरेन बायर्स को गुड्स सस्ते में देने जैसा है जो इकोनॉमी को फायदा नहीं देता अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी पांच डॉलर में कार बेचे और लोन वापस न मिले तो कंपनी को नुकसान होता है वैसा ही देश के साथ भी होता है जब एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में बैड लोन्स दिए जाते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज या फॉरेन एड के नाम पर गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देती है इस सोच के साथ कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जॉब्स बनेंगी? लेकिन असल में यह देश को गरीब बनाता है क्योंकि फ्री में चीजें देना प्रॉफिट नहीं होती एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समझने की जरूरत है कि असली प्रॉफिट इंपोर्ट में है क्योंकि कंज्यूमर्स को वही चीज सस्ती मिलती है जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिलती जैसे कॉफी और टी आखिर में यह समझना जरूरी है कि फॉरेन ट्रेड का असली फायदा इम्पोर्ट्स में है ना कि एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट सिर्फ इम्पोर्ट्स को पे करने का माध्यम है इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के चक्कर में इम्पोर्ट्स को रोकना या सब्सिडीज देना दोनों ही गलत पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसीज देश की वेल्थ और प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं पेरिटि प्राइजेस पेरिटिव प्राइजेस का कॉन्सेप्ट असल में एक तरीके का सब्सिडी है जो फार्मर्स को हायर प्राइजेस दिलवाने के लिए यूज किया जाता है इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि अगर फार्मर्स को हायर प्राइजेस मिलेंगे तो उनके पास ज्यादा परचेजिंग पावर होगी जो इंडस्ट्री को भी फायदा देगी पर असल में ये लॉजिक फ्लॉड है क्योंकि अगर फार्मर्स को किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं तो कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट ज्यादा महंगा मिलता है मतलब जो पैसा फार्मर को ज्यादा मिला वही पैसा कंज्यूमर के खर्चे में से गया पेरिटिव प्राइसेस का आइडिया 1909 से 1914 के बीच के प्राइस रेशियो पर बेस्ड है जब फार्मर्स को अच्छा प्रॉफिट मिलता था लेकिन ये एजम्पन गलत है कि वही प्राइस रेशियो हर वक्त रेलिमेंट रहेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी और मार्केट कंडीशंस टाइम के साथ बदल जाती हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रही है जैसे कि बेहतर सीड्स फर्टिलाइजर्स और मेकेशन की वजह से लेकिन पेरिटी के सपोर्टर्स इस प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से अगर पेरिटी प्राइस बढ़ाया जाता है तो मेथड्स जैसे प्राइस सपोर्ट डायरेक्ट सब्सिडी क्रॉप रेस्ट्रिक्शन यूज किए जाते हैं पर इससे क्या होता है प्रोडक्शन कम हो जाता है प्राइजेस आर्टिफिशियली बढ़ जाती हैं और सिटी कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ता है फार्मर की इनकम भी हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ती क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होता है तो क्वांटिटी भी कम बेच पाता है इसलिए नेट गेन के बजाय इकॉनमी में वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है कुछ लोग कहते है कि हैं कि पेरिटी प्राइजेस जस्टिफाइड है क्योंकि इंडस्ट्रियल टेरिफ से फार्मर्स को नुकसान होता है लेकिन ये आर्गूमेंट भी फ्रॉड है टेरिव और सब्सिडीज सबको इक्वली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर हर सेक्टर को प्रोटेक्शन मिले तो असल में कोई फायदा नहीं बल्कि हर कोई सब्सिडी और टैक्सेस के चक्रव्यूह में फंस जाता है। फैलिटी प्राइस और प्रोटेक्टिव टेरिव दोनों ही असल में एक ही प्रॉब्लम का हिस्सा है इनका अल्टीमेट इफेक्ट यह होता है कि कुछ स्पेशल ग्रुप को टेम्परे फायदा मिलता है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पर बर्डन बढ़ता है ये स्कीम सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ा देती हैं बिना किसी रियल इकोनॉमिक गेन के आखिर में ये पॉलिसीज़ एक ग्रुप को टेम्पोरेली सपोर्ट करके दूसरे ग्रुप से पैसा निकाल लेती हैं जो लॉन्ग टर्म में किसी के भी फायदे में नहीं होता जब भी कोई एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम में होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव सरकार के पास जाके सब्सिडी टेरिफ या हायर प्राइजेस की डिमांड करते हैं उनका कहना होता है कि अगर एक्स इंडस्ट्री बंद हो गई तो वहां के वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे और लोकल इकॉनमी पे बुरा असर पड़ेगा लेकिन असल में ये आर्गुमेंट फ्लॉड है इंडस्ट्री को आर्टिफिशियली बचाने से इकॉनॉमी में कोई रियल इंप्रूवमेंट नहीं होता बल्कि शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है और लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है कोयला और सिल्वर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल से यह समझ में आता है कि सब्सिडी या प्राइज फिक्सिंग पॉलिसी असली प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय और उलझा देती हैं। कोयले के केस में गुफे एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया पर इससे कोयले की जगह दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल और गैस का इस्तेमाल बढ़ गया इस तरीके से आर्टिफिशियली इंडस्ट्री को बचाने से मार्केट डायनेमिक्स खराब हो जाते हैं दो तरीके होते हैं किसी भी एक्स इंडस्ट्री को बचाने के या तो नए कंपनीज और वर्कर्स को उस इंडस्ट्रीज में आने से रोका जाए या डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए पहले तरीके में अगर इंडस्ट्रीज सच में अनप्रॉफिटेबल है तो कोई वहां पैसा या मेहनत नहीं लगाएगा लेकिन अगर जबरदस्ती लोगों को एंट्री से रोका गया तो वर्कर्स और कैपिटल लेस प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नुकसान है दूसरा तरीका सब्सिडी देने का है सब्सिडी असल में एक इंडस्ट्री को टैक्स पेयर्स के पैसों से सपोर्ट करती है मतलब एक्स इंडस्ट्री का फायदा दूसरी इंडस्ट्रीज के नुकसान पर होता है टैक्स देने वाले कंज्यूमर्स की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और दूसरी इंडस्ट्रीज श्रिंक हो जाती हैं। सब्सिडी से कैपिटल और लेबर अनप्रोडक्टिव जगह पर शिफ्ट हो जाता है जो ओवरऑल वेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे ले आता है अगर किसी एक इंडस्ट्री को आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाए तो नई इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के लिए जगह कम हो जाती है जैसे अगर हम हॉर्स और बुग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ने में दिक्कत होती इकोनॉमी को डायनेमिक रखने के लिए जरूरी है कि पुरानी और यूनिफिशियल इंडस्ट्रीज को मरने दिया जाए और नई और प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज को जगह दी जाए डाइंग इंडस्ट्रीज को बचाने का मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस का स्लो करना है जो लॉन्ग टर्म में हर किसी के लिए नुकसान है इकोनॉमिक प्रपोजल्स को समझने के लिए हमेशा सिर्फ शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि लॉन्ग टर्म और सब पे पड़ने वाले एफर्ट्स को भी देखना चाहिए बहुत लोग सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री को अलग थलग देखकर कंक्लूजन निकाल लेते हैं और यही मेजर इकोनॉमिक फैलिस की वजह बनता है प्रोडक्शन फॉर यूज नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे कॉन्सेप्ट भी इसी गलत सोच पर आधारित है जिसमें प्रॉफिट को निगेटिव माना जाता है और बिजनेस को दुश्मन लेकिन असल में बिजनेस डिसीजन किसी एक इंडस्ट्री को अलग देख के नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज से इंटरलिंक्ड होकर लिए जाते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए रॉबिसन क्रूजो अपने आईलैंड पर हर वक्त अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करके काम करते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो पानी लेने के बाद खाना ढूंढते हैं और जब फायरवुड इकट्ठा हो जाती है तो दूसरी जरूरत पर फोकस करते हैं ऐसे ही मॉडर्न इकोनमी में भी लिमिटेड रिसोर्सेस और लेबर को अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है यह डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस सिस्टम से होता है जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है और इससे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है इस वजह से नए प्रोड्यूसर्स उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस वापस नीचे आने लगता है इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के कॉस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से प्रोडक्शन एडजस्ट होता रहता है प्राइस सिस्टम की यह फ्लेक्सीबिलिटी इंश्योर करती है कि रिसोर्सेस इफिशियंट तरीके से यूज हो रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन कभी भी फुल कैपेसिटी पर क्यों नहीं होता ये सोच गलत है क्योंकि हर प्रोडक्ट को ज्यादा बनाने का मतलब दूसरे जरूरी प्रोडक्ट्स का कम बनना है जैसे अगर सिर्फ शूज बनाते रहे तो कपड़े घर और खाने की कमी हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि हर चीज की प्रोडक्शन लिमिटेड रहे ताकि दूसरी चीजों की प्रोडक्शन भी बैलेंस में हो प्राइस सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से यह बैलेंस मेंटेन करता है जो ब्यूरोक्रेट्स या सेंट्रल प्लानिंग से कभी अचीव नहीं किया जा सकता ब्यूरोक्रेट्स हर वक्त प्राइस सिस्टम में दखल देने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका इंटरफेरेंस अक्सर गलत होता है क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के नेचुरल बैलेंस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं यही रीजन है कि मार्केट बेस्ड सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से ज्यादा इफिशियंट माना जाता है जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस को आर्टिफिशियली हाई रखने की कोशिश होती है तो ये हमेशा फेल होती है लोगों को लगता है कि मार्केट की नेचुरल फोर्सेस को वेट करने से पहले ही गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर्स को लॉस ना हो और ना आए ये कहना होता है कि हम प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर नहीं ले जा रहे बस स्टेबलाइज़ कर रहे हैं इसका एक पॉपुलर तरीका होता है गवर्नमेंट लोन्स फार्मर्स को देना ताकि वो अपनी क्रॉप को मार्केट में बेचने की जगह होल्ड कर सके लोगों का मानना है कि जब फार्मर अपनी सारी क्रॉप एक साथ मार्केट में बेच देते हैं तो प्राइजेस गिर जाती हैं और स्पेकुलेटर्स इस इसका फायदा उठा लेते हैं लेकिन असल में स्पेकुलेटर्स का रोल प्राइजेस को स्टेबलाइज करना होता है वो मार्केट में तब खरीदते हैं जब प्राइजेस कम होती हैं और तब बेचते हैं जब उनको लगता है कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना भी प्राइजेस नेचुरली स्टेबलाइज हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर भी जब ऐसी स्टेबिलाईजेशन स्कीम्स बनाई जाती हैं, तो वो भी अल्टीमेटली फेलियर में ही बदलती हैं। ऐसे कंट्रोल्स फ्री मार्केट ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं और इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं गवर्नमेंट जब प्राइजेस को आर्टिफिशियली लो रखने की कोशिश करती है तो हमेशा शॉर्टेज क्रिएट होती है यह प्रॉब्लम ज्यादातर वॉर टाइम में आती है जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरी चीजों की प्राइसेस कंट्रोल करनी चाहिए लोगों को यह समझाया जाता है कि अगर प्राइसेस फ्री मार्केट पे छोड़ दिए गए तो सिर्फ अमीर लोग ही चीजें खरीद पाएंगे इसलिए बेसिक नेसेसिटीज जैसे ब्रेड मिल्क और मीट की प्राइसेस फिक्स करने की बात होती है ताकि गरीब लोग भी खरीद सकें लेकिन जब प्राइस को आर्टिफिशली लो रखा जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि चीज सस्ती हो जाती है उसी टाइम पर सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को कम प्रॉफिट मिलता है या कभी कभी लॉस भी होता है इस वजह से मार्जिनल प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं और इवन इफिशेंट प्रोड्यूसर्स भी लॉस में चले जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड वॉर टू में स्लॉटर हाउसेस को मीट प्रोसेस करने के लिए जो प्राइजेस मिलता था वह उनके खर्च से भी कम था जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो शॉर्टेज इनएवेटेबल हो जाता है इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट रेशनिंग इंट्रोड्यूस करती है जिसमें हर कंज्यूमर को लिमिटेड क्वांटिटी मिलती है चाहे वो ज्यादा पैसे देना भी चाहे रेशनिंग में अलग से कूपन या पॉइंट्स दिए जाते हैं जो डबल प्राइस सिस्टम बनाते हैं लेकिन रेशनिंग सिर्फ डिमांड को कंट्रोल करता है सप्लाई को नहीं बढ़ाता कभी कभी गवर्नमेंट कॉस्ट कंट्रोल और सब्सिडी भी देने लगती है वो प्रोड्यूसर को कंपनसेट करने के लिए सब्सिडी देती है ताकि प्रोडक्शन ना रुके लेकिन सब्सिडी देने से असली फायदा कंज्यूमर को होता है क्योंकि प्रोड्यूसर को वही पैसा मिलता है जो फ्री मार्केट में मिलता असल में सब्सिडी टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है तो इनडायरेक्टली लोग अपनी ही सब्सिडी भर रहे होते हैं गवर्नमेंट जब एक कमोडिटी के प्राइस को कंट्रोल करती है तो इनडायरेक्टली वो दूसरे कमोडिटीज पर भी कंट्रोल करना पड़ता है जैसे अगर दूध के दाम कंट्रोल किए तो उसके साथ फीड वेजेस ट्रांसपोर्टेशन हर चीज का प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है ऐसे में प्राइस फिक्सिंग एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है और हर कमोडिटी की सप्लाई में शॉर्टेज क्रिएट होती है ब्लैक मार्केट प्राइस कंट्रोल की फेलियर को टेम्पोरेली मास्क कर देता है जब लीगल मार्केट में शॉर्टेज होता है तो ब्लैक मार्केट वहां गैप फिल करता है लेकिन यह भी अपनी तरह से नुकसान पहुंचाता है क्योंकि स्टेब्लिश बिजनेसेस को डिस्टर्ब करता है और उनकी जगह नए बेईमान और इनफिशियंट प्लेयर्स को प्रमोट करता है क्वालिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों गिर जाते हैं और ऑनेस्टी को नुकसान होता है गवर्नमेंट इनिशियली होल्डिंग द लाइन का वादा करती है लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देती है पावरफुल ग्रुप्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है और ये इनइक्वेलिटी और इनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं गवर्नमेंट प्राइस फिक्सिंग की असली वजह होती है प्राइज राइज की मिसअंडरस्टैंडिंग असल में प्राइजेस तब तो बढ़ती हैं जब गुड्स की कमी या मनी का ओवरफ्लो होता है लीगल प्राइस सीलिंग्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ा देती हैं। प्राइस फिक्सिंग कंज्यूमर को शॉर्ट टर्म में रिलीफ तो देती हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर समझ आता है कि ये प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर रही हैं। हर इंसान अपनी इकोनॉमिक पर्सनैलिटी में कंफ्यूज रहता है जब वो कंज्यूमर के रूप में सोचता है तो प्राइस कंट्रोल का सपोर्ट करता है लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में प्रोटेस्ट करता है जब वो टैक्स पेयर बन जाता है तो सब्सिडी को अपोज करता है लेकिन कंज्यूमर के तौर पर सब्सिडी का फायदा लेना चाहता है यही डबल स्टैंडर्ड्स हर व्यक्ति में होते हैं एज अ प्रोड्यूसर लोग चाहते हैं कि उनकी सर्विसेस या प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़े लेकिन कंज्यूमर बनकर वो दूसरे प्रोडक्ट्स पर प्राइस कंट्रोल चाहते हैं इस तरह की कंफ्लिक्टिंकिंग की वजह से पॉलिटिकल मेनुपुलेशन होता है जिसमें ज्यादातर लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं प्राइस फिक्सिंग से कुछ लोग शॉर्ट टर्म में फायदा उठा लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है और एम्प्लॉयमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है मिनिमम वेज लॉ का मकसद लो वेजेस को बढ़ाना होता है लेकिन यह कॉन्सेप्ट अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है वेज भी एक प्राइज है पर इसको अलग नाम देने की वजह से लोग समझ नहीं पाते कि इस पर भी वही इकोनॉमिक प्रिंसिपल लागू होते हैं जो किसी भी प्राइज पर होते हैं मिनिमम वेज लॉ कहता है कि किसी को भी एक सर्टेन वेज से कम नहीं दिया जा सकता पर इससे प्रॉब्लम यह होती है कि अगर किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी उस मिनिमम वेज से कम है तो इम्प्लॉयर उसको नौकरी ही नहीं देगा इस तरीके से मिनिमम वेज लॉ लो वेजेस को खत्म नहीं करते बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देते हैं अगर किसी इंडस्ट्री में मिनिमम वेज बढ़ाई जाती है तो या तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा पर ये भी जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़ाने पर कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और अगर प्राइस नहीं बढ़ाया तो लॉस की वजह से कुछ प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे इस तरीके से इंडस्ट्री में इंप्लायमेंट कम हो जाती है और अगर किसी इंडस्ट्री को मिनिमम वेज के चलते बंद कर दिया जाता है तो वर्कर्स को दूसरी इंडस्ट्रीज में कम वेजेस पर जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी पहली चॉइस तो अब खत्म हो चुकी है ऐसे में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है रिलीफ प्रोग्राम में भी दिक्कत यह है कि अगर मिनिमम वेज 106 डॉलर पर वीक है और रिलीफ 70 डॉलर पर वीक दिया जाता है तो वर्कर को काम न करने पर भी पैसे मिलते हैं अगर रिलीफ भी 106 डॉलर दिए जाए तो लोग बिना काम किए वही पैसा कमा लेंगे जो काम करके मिलता इससे लोग सिर्फ फर्क के लिए काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और अगर गवर्नमेंट वर्क रिलीफ इंट्रोड्यूस करती है तो वो भी इनिफिशेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को कम स्किल्ड लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो किसी और फील्ड से टकराए नहीं ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वेजेस बढ़ती हैं तो इम्प्लॉयर्स के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं यह शॉर्ट रन में कभी कभी सही हो सकता है जैसे अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में वेजेस बढ़ जाए और वो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस नहीं बढ़ा पाए तो उसके प्रॉफिट्स में कमी आ सकती है पर अगर पूरी इंडस्ट्री में वेजेस बढ़ जाएं और उस इंडस्ट्री का कोई फॉरेन कंपटीशन ना हो तो वो अपने प्राइजेस बढ़ाकर कॉस्ट को कंज्यूमर्स पर डाल सकता है लेकिन इससे असली में वर्कर्स का रियल वेज कम हो जाता है क्योंकि उन्हें वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं कई लोग सोचते हैं कि लेबर को इतनी वेजेस मिलनी चाहिए कि वह अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स खरीद सके यह आइडिया मार्क्सिस्ट्स और परचेजिंग पावर थेरिस्ट को पसंद आता है लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इस थियरी का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है जो बताए कि कितनी वेजेस काफी हैं क्या हर इंडस्ट्री के वर्कर्स अपनी बनाई हुई चीज खरीद पाए जैसे फोर्ड फैक्ट्री के वर्कर्स को फोर्ड खरीदने जितना मिले और कैडिलैक फैक्ट्री के वर्कर्स को कैडिलैक खरीदने जितना ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है यह आइडिया असल में परचेजिंग पावर आर्गुमेंट्स का एक स्पेशल वर्जन है सच तो यह है कि हर इंसान की इनकम उसकी परचेजिंग पावर है चाहे वो एम्प्लॉयर हो लैंडलॉर्ड हो या फिर वर्कर लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि एक तरफ से किसी की इनकम दूसरी तरफ से किसी की कॉस्ट भी होती है अगर वेजेस प्रोडक्टिविटी के बिना बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो या तो प्राइजेस को बढ़ाता है या फिर एम्प्लॉयमेंट को कम करता है अगर वेजेस 30 परसेंट बढ़ती हैं और प्राइसेस भी 30 परसेंट बढ़ जाती है तो असल में वर्कर्स की परचेजिंग पावर वही की वही रह जाती है अगर प्राइसेस नहीं बढ़ती तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ने पर बिजनेसेस बंद होने लगते हैं अगर वेज रेट्स को जबरदस्ती ऊपर उठाया जाए बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो अनएम्प्लॉयमेंट पक्का है अगर वेजेस को बढ़ाने के साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी फ्लेक्सिबल हो और पैसा सर्कुलेट हो तब भी प्राइसेस में बढ़ोतरी आनी है क्योंकि लेबर कॉस्ट किसी एक फॉर्म तक सीमित नहीं रहता यह पूरी इकोनॉमी में घुस जाता है चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो ट्रांसपोर्टेशन हो या मशीनरी हो वेजेस और प्राइजेस के बीच में बैलेंस होना चाहिए वरना इकॉनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी इकोनॉमी के का मतलब यह है कि प्राइजेस और वेजेस सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करें अगर गवर्नमेंट या यूनियंस वेजेस को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्शन और इंप्लॉयमेंट दोनों पे बुरा असर पड़ता है असल में बेस्ट वेजेस वो हैं जो फुल इंप्लॉयमेंट और मैक्सिमम प्रोडक्शन को इंश्योर करें अगर इकॉनमी को सिर्फ एक ग्रुप के फायदे के लिए चलाया गया तो सब ग्रुप्स को नुकसान होगा इंक्लूडिंग वो ग्रुप्स जिसके लिए यह सब किया गया इसलिए इकोनॉमी को हर किसी के फायदे के लिए चलाना चाहिए ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रियल प्रोग्रेस तभी आएगी जब वेजेस प्रोडक्टिविटी के साथ बढ़ें और इकोनॉमी बैलेंस में रहे फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा और कितना बनेगा अगर किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको बनाने की कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज्यादा है प्रॉफिट प्रोडक्शन को डिमांड के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं और मार्केट में बैलेंस बनाते हैं गवर्नमेंट जब प्राइजेस और प्रॉफिट्स को लिमिट करती है तो प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और शॉर्टेजेस बढ़ने लगती हैं। प्रॉफिट्स एक और काम करते हैं ये बिजनेसेस पर प्रेशर डालते हैं कि वो अपने कॉस्ट कम करें और एफिशिएंसी बढ़ाएं। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए इफिशियंसी में सुधार किया जाता है जब कॉम्पिटिशन ज्यादा हो तो प्रॉफिट बनाए रखने के लिए एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है और जब इकोनॉमी डाउन हो तब तो बिजनेस बचाने के लिए एफिशिएंसी में रिफॉर्म करना पड़ता है ये गलत है कि प्रॉफिट्स प्राइजेस बढ़ाकर कमाए जाते हैं प्रॉफिट्स असल में कॉस्ट कम करने से आते हैं जो कंपनीज अपने प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर लेती है वही लॉन्ग रन में प्रॉफिट बनाती है इसलिए इफिशियंट कंपनीज बड़ी हो जाती है और इनफिशियंट कंपनीज मार्केट से बाहर हो जाती है प्रॉफिट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये बताते हैं कि क्या बनाए और कैसे बनाए आखिर में प्रॉफिट सिस्टम इनोवेशंस और बेटर क्वालिटी को भी प्रमोट करता है जो कंपनी अच्छी चीज सस्ते में बनाएगी वो मार्केट में टिकती है इसलिए प्रॉफिट सिस्टम को गलत समझना और उसको लिमिट करना इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है द मिराज ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग पैसे को ही असली दौलत समझते हैं लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे लेकिन असल में दौलत वो होती है जो चीजें हम यूज करते हैं जैसे खाना कपड़े घर गाड़िया फैक्ट्री वगैरह इन्फ्लेशन में जब सरकार ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो लोगों को लगता है कि सब अमीर हो जाएंगे पर असल में ऐसा नहीं होता पैसा बढ़ने से चीजों की वैल्यू नहीं बढ़ती बल्कि उनकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर सरकार थोड़ा पैसा प्रिंट करे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उनका कहना है कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से नहीं बल्कि परचेजिंग पावर कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन ये लॉजिक भी गलत है क्योंकि पैसा बढ़ाने से प्रोडक्शन अपने आप नहीं बढ़ता कुछ इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि अगर सही तरीके से पैसा बढ़ाया जाए तो प्राइसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी जैसे पैसा डबल तो प्राइस भी डबल लेकिन ये भी सच नहीं है जब सरकार ज्यादा पैसा प्रिंट करके कॉन्ट्रैक्टर्स या वर्कर्स को देती है तो उनके पास पहले पैसा आता है और वो ज्यादा खरीदने लगते हैं इस वजह से कुछ गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं फिर वो पैसा दूसरे लोगों तक पहुंचे और फिर वो भी प्राइसेस बढ़ाते हैं ऐसे करके प्राइसेस पूरी इकोनॉमी में फैल जाती है प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन से सबको एक जैसा फायदा नहीं होता जो लोग पहले पैसा पा लेते हैं वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं क्योंकि तब तक प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी होती लेकिन जो लोग बाद में पैसा कमाते हैं उनके लिए चीजों की प्राइजेस तब तक बढ़ चुकी होती हैं ऐसे में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हो जाते हैं इन्फ्लेशन कभी स्मूदली नहीं रुकता जब एक बार इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है हर कोई और ज्यादा पैसा चाहने लगता है और सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती तो इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है और एक और प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन का वैल्यू लोगों के परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है जब लोग सोचने लगते हैं कि पैसा बेकार हो रहा है तो वो उसको जल्दी खर्च करने लगते हैं और ये पैनिक और ज्यादा इन्फ्लेशन को बूस्ट करता है हर कोई अपनी समझ और दूसरों के रिएक्शंस के हिसाब से पैसे को वैल्यू करता है तो इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को फायदा दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी इकॉनॉमी को नुकसान पहुंचाता है इसलिए इन्फ्लेशन को समझने और कंट्रोल करने की जरूरत है वरना यह पूरी इकॉनॉमी को कोलैप्स कर सकता है जब हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है तो पैसे की वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है और ये गिरावट इतनी फास्ट होती है कि जितना पैसा सरकार प्रिंट कर रही होती है उससे भी ज्यादा तेजी से गिरता है जब यह लेवल आता है तो समझिए कि इकॉनमी ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ है फिर भी लोग इन्फ्लेशन की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं ऐसा लगता है जैसे हर जनरेशन और हर कंट्री इन्फ्लेशन के नकली सपने के पीछे भाग रही होती है बिना दूसरे देशों की गलतियों से सीखे आज भी लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन से इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी इंडस्ट्री की व्हील घूमने लगेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट आएगी लोग समझते हैं कि नए पैसे से परचेजिंग पावर बढ़ेगी लेकिन असल में रियल परचेजिंग पावर दूसरे गुड्स से आती है सिर्फ नए नोट से नहीं इन्फ्लेशन असल में प्राइजेस और कॉस्ट के बीच के बैलेंस को बिगाड़ती है इसका असली मकसद होता है प्राइजेस को वेजेस के मुकाबले ऊपर उठाना ताकि बिजनेसेस को प्रॉफिट मिले और आइडल रिसोर्सेस दोबारा यूज किए जा सके लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि वेजेस को सीधा कम करना तो पॉलिटिकली मुश्किल लगता है इसलिए कुछ लोग इन्फ्लेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि इनडायरेक्टली वेजेस को कम दिखाया जा सके लेकिन यह भी रिस्की है क्योंकि आजकल वर्कर्स भी समझदार है उनके पास अपने अपने लेबर इकोनमिस्ट हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखते हैं पावरफुल यूनियंस वेजेस को कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं इसलिए इन्फ्लेशन से उनके वेजेस कम नहीं होते बल्कि और हो जाते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनके वेजेस पहले से ही कम होते हैं उनका हाल और खराब हो जाता है सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लेशन सपोर्टर्स अपनी बात सीधा नहीं रखते वो इन्फ्लेशन को दौलत बढ़ाने की तरह दिखाते हैं ऐसे लोग इन्फ्लेशन को मल्टीप्लायर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जैसे हर डॉलर प्रिंट करने से कई डॉल की दौलत बन जाती है असल में ये लोग इन्फ्लेशन की असली वजह यानी वेजेस और इम्बैलेंस कभी ओपन और क्लियर तरीके से सॉल्व नहीं करता बल्किट करके लोगों को बेवकूफ बनाता है इन्फ्लेशन असल में इकॉनमी को कंफ्यूज करता है लोग नॉमिनल वेजेस बढ़ाने पर खुश हो जाते हैं लेकिन असल में उनका परचेजिंग पावर कम होता है एक क्लर्क जो पहले 75 डॉलर कमाता था और अब 120 डॉलर कमाता है उसे लगता है उसकी इनकम बढ़ गई है लेकिन असल में जीने का खर्चा भी डबल हो गया है पॉलिटिशियंस भी इनफ्लेशन को यूज करते हैं क्योंकि यह आसानी से लोगों को मिसलीड कर देता है जब सरकार पब्लिक वर्क के लिए टैक्स नहीं उठाती बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से पैसा बनाती है सब लोगों को लगता है कि नए पैसे से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं लेकिन असली नुकसान तब होता है जब सरकार को ये लोन वापस करना पड़ता है या तो सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी या डिफॉल्ट करेगी और दोनों ही केसेस में जॉब्स कम हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन एक बेकार तरीके की टैक्सेशन है ये गरीबों पर ज्यादा बोझ डालती है क्योंकि वो अपने वेल्स को सिक्योर नहीं कर पाते ये टैक्सेशन ऐसे होती है जो हर तरफ रेंडमली मार करती है कभी ज्यादा कभी कम ये स्पेकुलेशन और रिकलेस स्पेंडिंग को बढ़ावा देती है प्रोडक्शन को नहीं अल्टीमेटली इंफ्लेशन से फासिज्म और कम्युनिज्म जैसे एक्सट्रीम रिएक्शन पैदा होते हैं ये आखिरी में को पर ही खत्म होती हैं। सेविंग को हमेशा से एक अच्छी आदत माना गया है लेकिन कुछ लोग आजकल इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने यह प्रूव किया था कि अगर एक इंसान अपने फ्यूचर के लिए सेव करता है तो यह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है लेकिन आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि सेविंग से इकॉनॉमी में प्रॉब्लम आती है और स्पेंडिंग ज्यादा बेनिफिशियल है लोगों को लगता है कि सेविंग से इकॉनॉमी में स्लो डाउन आता है लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब लोग पैनिक में आके पैसे को इन्वेस्ट करने से डरने लगते हैं जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है तब लोग पैसे को कैश में रखते हैं ताकि रिस्क कम हो लेकिन ये सेविंग असल में रियल सेविंग नहीं होती ये तो इकोनॉमिक डाउनटर्न का नतीजा होता है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेविंग से कंजम्पशन इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है लेकिन ये गलत है सेविंग का मतलब ये नहीं कि कंजम्शन गुड्स की डिमांड खत्म हो गई बल्कि यह पैसा कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट हो जाता है जैसे जैसे इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ती हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ता है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए अगर कोई देश अपने प्रोडक्शन का 20% सेव करता है तो अगले 11 सालों में प्रोडक्शन लगभग 25% बढ़ जाएगा यानी हर साल कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ेंगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अगर अचानक सेविंग कम कर दी जाए और पूरा पैसा कंजम्पन गुड्स पे खर्चा कर दिया जाए तो इनिशियली प्राइजेस बढ़ेंगे और कैपिटल गुड्स की प्राइसेस गिरेगी जो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन को कम कर देगा इसलिए समझदारी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है एक और मिसकॉन्सेपन यह है कि दुनिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट आ चुकी है या फिर हम ऑलरेडी कैपिटल सेचुरेशन पे पहुंच गए हैं लेकिन यह सोचना गलत है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है नए और बेहतर टूल्स बनाना जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें और आउटपुट बढ़ाएं जब तक प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो नहीं हो जाती तब तक नए कैपिटल की डिमांड बनी रहेगी नई टेक्नोलॉजी और मशीन से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंज्यूमर गुड्स सस्ते मिलते हैं जैसे अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हाई वेजेस के बावजूद दुनिया में सस्ती कार्स बनाई क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंशन के अंत में पहुंच गए हैं उनकी सोच आउटडेटेड है जब तक नए इन्वेंशंस और बेटर मशीनरी की जरूरत है तब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज करना चाहिए यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं बल्कि इकोनॉमिक के सस्टेनेबल ग्रोथ का सलूशन समझना चाहिए इकोनॉमिक्स का बेसिक लेसन ये है कि यह सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस को समझने की साइंस है मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस नहीं करती बल्कि लॉन्ग टर्म और सभी पर पढ़ने वाले का सोल्यूशन ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में छुपा होता है वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिजल्ट भी उसके प्रपोजल्स में ही होते हैं प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर पॉलिसी के दूसरे साइड को नहीं देखते जैसे अगर कोई बोले कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वेज रेट्स बढ़ाइए तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाइए लेकिन दोनों साइड्स को देखकर ही पॉलिसी को समझना चाहिए इस पूरे डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी मिला कि जब हम पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म और ओवरऑल इम्पैक्ट को समझते हैं तो बहुत बार वो कॉमन सेंस से मैच कर जाता है जैसे विंडो टूटने या सिटी डिस्ट्रॉय होने से इकोनॉमिक गेन नहीं होता मशीन्स जो प्रोडक्शन बढ़ाए उनसे डरना नहीं चाहिए सेविंग को बेवकूफी समझना भी गलत है कॉमन सेंस ये कहता है कि यह सब गलत सोच है लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रीजनिंग में लोग इन्हीं गलत आइडियाज को प्रमोट करते हैं एक और कॉन्सेप्ट है फॉर मैन का जिसे विलियम ग्राहम सुमनर ने इंट्रोड्यूस किया था जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिटिशियंस एक्स ग्रुप की हेल्प करने के लिए सी ग्रुप पर लोड डालते हैं लेकिन को कभी याद नहीं किया जाता जो असल में वर्डन उठाता है इकोनॉमिक्स में एक और प्रॉब्लम आती है कि डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से हर कोई अपने अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहता है लेकिन दूसरे किसानों की फसल कम उगनी चाहिए ताकि मार्केट में स्केर्सिटी हो और उसका प्राइस बढ़े अगर गवर्नमेंट किसी एक कॉमोडिटी की प्रोडक्शन कम करने की पॉलिसी बना दे तो बाकी लोगों को नुकसान होता है चाहे फार्मर्स को फायदा मिल भी जाए यही प्रॉब्लम हर सेक्टर में होती है प्रोग्रेस अन होती है कभी एक सेक्टर में ग्रोथ होता है तो दूसरे में प्रॉब्लम जैसे अगर किसी मशीन से शूज सस्ते बनने लगे तो पुरानी मशीन पर डिपेंडेंट लोग बेरोजगार हो जाएंगे लोगों का ध्यान अक्सर उस जॉब लॉस पर जाता है न कि उस प्रोडक्शन बेनिफिट पर जो ओवरऑल इकोनॉमी को मिलता है हमें इन लॉसेस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अफेक्टेड लोगों को हेल्प करना चाहिए लेकिन इसका सलूशन ये नहीं है कि प्रोग्रेस को रोका जाए या मशीन्स को तोड़ दिया जाए स्केटी से वेल्थ नहीं बनती ये एक गलत सोच है हर बार जब कोई ग्रुप स्केरसिटी क्रिएट करके अपनी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता है तो शॉर्ट टर्म में उनको फायदा हो सकता है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होता है तो इकोनॉमिक्स का असली मकसद यह है कि प्रॉब्लम को पूरी तस्वीर के साथ देखा जाए सिर्फ एक ग्रुप के शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर नहीं यही इकोनॉमिक साइंस का गोल है पूरी प्रॉब्लम को समझना कि बस एक टुकड़े को देखना। 1946 में इस बुक की पहली एडिशन आई थी और तब से लेकर अब तक ज्यादा कुछ नहीं बदला जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और गलत पॉलिसी तब थी वही आज भी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है जो सिर्फ खुद में एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि कई दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का नतीजा भी है रिडिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट की पॉलिसीज़ भी इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही हैं। गवर्नमेंट पीटर से पैसा लेकर पॉल को दे रही है कभी एक सिंगल पॉलिसी के रूप में नहीं होता बल्कि छोटी छोटी पॉलिसी के थ्रू होता है जैसे सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर मेडिकेड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फूड स्टैम्प फार्म सब्सिडीज सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और कई वेलफेयर प्रोग्राम्स 1946 से लेकर आज तक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से जो इन्फ्लेशन हुआ उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है पर ये इन्फ्लेशन भी खुद गवर्नमेंट की दूसरी गलत पॉलिसीज की वजह से ही हुआ है हर गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म में फायदा देने के लिए लाई गई थी पर पॉलिटिशियंस ने कभी उन पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म बुरे इफेक्ट नहीं देखे असल में आज जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिकल है इकोनॉमिस्ट्स को पता है कि फ्री मार्केट सही है गवर्नमेंट को सिर्फ फोर्स और फ्रॉड रोकने चाहिए और इकोनॉमिक फ्रीडम को इंकरेज करना चाहिए लेकिन पॉलिटिशियंस अभी भी वोट लेने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी और वेल्थ कम होती है फिलासफर डायोजनीस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट से कहा था कि मेरे और सूरज के बीच से हट जाओ बस